रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक अठानवे भाग जीएन रामचंद्रन उन्नीस से 2001 अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं तो आप सचमुच में नहीं जानते हैं और अगर आप जानते हैं कि आप किसी चीज को नहीं जान सकते तब आप उसे जानते हैं ये बातें श्रीमान जी एन रामचंद्रन जी से कहा गया है जी एन रामचंद्रन यहाँ जी उनके पैतृक शहर गोपाल समुद्रम और यन उनके पिता के नाम नारायण अयर के प्रथमाक्षर है बीसवी शताब्दी में भारत के सबसे प्रखर वैज्ञानिकों में से थे उन्होंने अपने शोध कार्य से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया रामचंद्रन ने अपना अधिकांश शोध कार्य भारत में ही किया और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी वी रामन उनके आदर्श थे रामचंद्रन ने आणविक जैव भौतिकी विशेषकर प्रोटीन की संरचना को लेकर महत्वपूर्ण शोध किया रामचंद्रन ने स्थापित किया कि मज्जा की संरचना तेहरी कुंडलीदार होती है इस बुनियादी खोज के कारण ही हम अमीनो आमलो के पेप्टाइड नामक योगको को गहराई से समझ सके कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। रामचंद्रन का जन्म 8 अक्टूबर 1922 को कोचिंग के पास दक्षिणी पश्चिम तट पर स्थित एक छोटे शहर में हुआ उनके पिता एक स्थानीय महाविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे और उन्होंने राम के मन में बचपन से ही गणित के प्रति प्रेम के बीज बोए वे अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय से गणित की किताबें लाते और रोज रामचंद्रन को प्रमेय हल करने के लिए प्रेरित करते वे गणित के समीकरण लिखते और राम से उन्हें हल करने को कहते इसलिए राम बचपन से ही उच्च गणित में पारंगत हो गए थे आश्चर्य की बात नहीं कि वे हर एक परीक्षा में गणित में सौ प्रतिशत अंक पाते थे उन्नीस सौ में रामचंद्रन ने मद्रास विश्वविद्यालय से बी में समूचे विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया सेंट जोसेफ कॉलेज के दो शिक्षकों पी ए सुब्रमण्यम और कैथोलिक फादरी फादर राजम ने रामचंद्रन की रुचि भौतिक विज्ञान में जागृत की रामाचंद्रन के पिता चाहते थे कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाइए पर रामचंद्रन की इसमें रुचि नहीं थी बाद में रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड की परीक्षा के लिए रामचंद्रन को दिल्ली भेजा गया रामचंद्रन ने जानबूझकर इस परीक्षा में गलतियों की और अनुतीर्ण हुए उन्नीस सौ में रामचंद्रन ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में दाखिला लिया, परन्तु कुछ ही समय बाद सी.वी. वी रामन उन्हें भौतिक विज्ञान विभाग में ले आए एक सप्ताह बाद रामन ने रामचंद्रन को लॉर्ड रैले द्वारा सुझाई एक महत्वपूर्ण समस्या का हल खोजने को कहा। एक ही दिन में रामचंद्रन ने इस समस्या का गणितीय समीकरण लिखा और उसका हल ढूंढ निकाला इससे रामन बेहद प्रसन्न हुए रावण के मार्गदर्शन में रामचंद्रन ने प्रकाश विज्ञान और क्षाकिण स्थल निरूपण के क्षेत्र में स्नातकोत्तर शोध कार्य किया रामन अपने इस प्रखर छात्र के करिश्मा से फूले नहीं समाये